हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे कैसे हो <laughs> कैसे हो जब दूसरे व्यक्ति से मिलने हैं हम कैसे हो बोलते हैं ठीक है ठीक है छल था छोलता हूँ ऐसे ही जवाब मिलते तो सभी भाषा में ऐसा होते हैं इंग्रेजी में हाव आ यू हाउ आर यू डूंग ओके आई एम डूंग फाइन हाव आ यू ऐसा बोलना है गुजराती में, माँ किंचलाय के मना चंद भाची तो यही ही साधारण शिष्ट व्यवहार है कि जब दूसरा पहचान वाले या अपरचित व्यक्तियों से भी मिलना है। हम कैसे हो बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है हम शुभेच्छा और सद्भावना प्रकाश करते हैं कैसे हो इस प्रश्न में उद्देश्य है कि हमें आशा है कि आप का जीवन में सब कुछ ठीक चलते हैं। लेकिन जब एक साधारण व्यक्ति जो आध्यात्मिक लाइन में नहीं है दूसरा ऐसे साधारण व्यक्ति से कैसे हो पूछते हैं उसका मतलब क्या होते हैं आपका शरीर कैसे है तबीयत कैसी है और आपका जीवन में ज्यादा समस्याएं नहीं होती है तो ऐसी आशा प्रकट होते हैं तो कैसे हो कैसे है तो अब भक्तों में या साधारण भौतिकतावादी में इसका मतलब है कि आशा है आपका प्रयास इस भौतिक संसार में सुखी होना अच्छा अच्छा होता है लेकिन जो तत्वज्ञानी ज्ञानी है जो शास्त्रज्ञानी ज्ञानी है जानते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम श्री कृष्ण भगवत गीता में और सभी शास्त्रों में यही सरमर्म है कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं होते हैं और सुख जो मिलते हैं वो नकली सुख है और वो भी बहुत बहुत कम सुख सागर है श्री कृष्ण आध्यात्मिक सुख और सभी प्रकार का सुख जो मिलते है इस भौतिक जगत में वो खाली वो सागर का एक बूंद प्रतिबिंबित रूप है तो इसलिए जब हम कैसे हो बोलते हैं एक दूसरे व्यक्ति को तो इसका मतलब है कि मैं आशा करता हूं कि भगवान को विस्मृति में और भगवान को द्वेष करने में आप खुशल है लेकिन खुशल नहीं हो सकते हैं हम कैसे हो बोलते ठीक ठीक हूं सब कुछ ठीक है हम ऐसे बहुत नो प्रॉब्लम लेकिन प्रॉब्लम होते हैं ये सब मोह है कि मैं सुखी हो सकता हूं और मेरी शुभेच्छा है कि आप सुखी हो सकते है इसको ठीक जाकर मैं क्योंकि वो ही संभव नहीं है जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की समर्पित सेवा में तन्मय नहीं होते तब तक शुभ शांति सुख प्राप्त करना का सवाल नहीं होते हैं तो हम कैसे हो बोलते हैं और इसका मतलब है मैं आशा करता हूं कि आपका जीवन में सब कुछ ठीक चलते लेकिन समझना चाहिए कि वो संभव नहीं होते हैं हम जानते हैं अगर हम सामान्य लोगों से पूछ कैसे हो हम जानते हैं कि जब तक आप कृष्ण भक्ति में नहीं होते तब तक कैसे हो पूजा का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जरूर आप ठीक है ठीक है बोल सकते लेकिन जरूर कुछ ठीक नहीं होगा आपका जीवन में वो सब उल्टा तरफ जा, जाते है आपका सब सभी जीवन की प्रथा नरक है और जाते हैं क्योंकि ऐसा होते हैं भौतिक संसार में कभी कभी हम स्वार्थ जाते है, कभी कभी नरक, लेकिन पूरा जगह दुखमय है इसलिए खाई हो हो का ज़रूरत नहीं है तो खड़े माया मोहित जीवों सोचते हैं कि ओ ठीक है मेरा सब कुछ ठीक है लेकिन जिनकी दिव्य दृष्टि है और शास्त्र वाणी से आध्यात्मिक नजर से देख सकते हैं जनते है कि कुछ ठीक नहीं हो सकते इस भौतिक संसार में और अगर कोई बहुत ठीक है तो वो सही नहीं है और अगर हम शुद्ध वाइष्णव से कैसे हो पूछते हैं वो भी उचित नहीं है क्योंकि समझना चाहिए कि अभक्तों अवैषव जैसे ठीक नहीं हो सकते हैं तो शुद्ध वैष्णवों की स्थिति सदैव ठीक होते है क्योंकि शुद्ध भक्तगण सदैव श्री कृष्ण के चरण मधुरी में लिप्त होते हैं और इसलिए वैष्णव के लिए वास्तव में नो प्रॉब्लम होते हैं तो कैसे होते हैं तो हम देखते हैं कि शुद्ध वैष्णव भी कभी कभी बीमार होते हैं और ज्य माइनर में जब बहुत गर्म होते हैं तो शुद्ध वैष्णव भी गर्म होते हैं वो अनाराम होते हैं और कभी कभी शुद्ध वैष्णव सिरदार होते हैं या मलेरिया होते हैं तो ऐसे होते हैं तो कैसे हम बोल सकते हैं कि शुद्ध वैष्णव की स्थिति सदैव शुभ होते हैं वो कैसे हो सकते हैं ऐसा है कि शुद्ध वैष्णव भक्तगण अशुभ में होने के भी सदैव शुभ अवस्था में होते हैं क्योंकि सदैव भगवान का स्मरण करते हैं इसलिए हमारा पूर्व आचार्य श्रीलो वृंदावन दास ठाकुर हमको शिक्षा देने के लिए एक चेतावनी दिए है कि जो तो देखो वैष्णव व्यवहार दुख निश्चय जने होता परानंद सुख तो अगर हम देखते हैं कि शुद्ध वैष्णव कुछ भौतिक दुख मिलते हैं तो फिर भी समझना चाहिए कि वास्तव में वो शुद्ध वैष्णवों की कोई संस्पर्श संबंध नहीं होते हैं वो भौतिक दुख के साथ क्योंकि शुद्ध वैष्णव की मानसिक स्थिति सदैव कृष्ण भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति रास में थन्मय होते हैं शुद्ध वैष्णव सदैव भक्ति रास विभोर होते हैं और इसलिए वैष्णव का कोई दुख नहीं होते हैं तो अवैषणवगण का दुख सदैव होते है अगर अवैष सोचते हैं मैं सुखी हूं वो भी दुख और शुद्ध वैष्णव से तथा दुख वो भी सुख है तो ये कैसे ही समझना है तो ऐसा ही समझना चाहिए कि अभक्तगण जो कृष्णा भक्ति से दूर होते हैं, जो सदैव कृष्णा और कृष्ण भक्ति को भूल करते हैं तो इनके सुख क्या है वो खाली इंद्रिय तर्पण तो वो वास्तविक सुख नहीं है वो इस भौतिक संसार में सुख क्या है तो बहुत प्रकार का सुख होते हैं भौतिक सुख तो एक प्रकार है संभोग स्त्री पुरुष संभोग लेकिन आप जरा सोचिए कि सुख जो हम लेते हैं स्त्री पुरुष संस्पर्श करने में वही सुख और रास्ते में कुत्ता और कुत्ती जब उन्मिलित होते हैं और संभोग करते हैं तो कुत्ता और पुरुष कुत्ती और नारी तो एक ही सुख मिलते हैं देवगण स्वर्गलोक में विशाल इंद्रिय सुख मिलते हैं लेकिन वो सुख क्या है वो कुत्त कुत्ती संभोग जैसे सुख एक ही सुख होते हैं तो वो सुख नहीं है वास्तविक सुख है दिल सुख और दिल खाली दिल जो स्पंदन करते ही नहीं है दिल का मतलब चेतना तो शुद्ध चेतना में वैष्णव भक्तगण सदैव कृष्ण नाम ज्ञात है कृष्ण लीला स्मरण करते हैं कृष्ण का रूप दर्शन करने से सदैव विभार होते हैं, तो ये परमानंद है प्रेम है जो इस भक्ति परमानंद अनुभव नहीं करते हैं तो कल्पना नहीं कर सकते तो किस प्रकार सुख यही है लेकिन जो भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब आत्म आत्मसमर्पण करना और जो व्यक्ति ऐसी भक्ति करते हैं तो सदैव ठीक अवस्था में होते हैं इसलिए शुद्ध वैष्णव भक्त गण से कैसे हो पूछना का कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली ऐसे पूछना कुछ उसमें कुछ अपमान होते हैं क्योंकि अगर हम पूछते कैसे हो वैष्णव गण से तो उसमें वो प्रश्न में कुछ संदेह होते हैं कि करीब वो वैष्णव की स्थिति ठीक नहीं होती हैं लेकिन समझना चाहिए कि चूंकि वो शुद्ध वैष्णव सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं और सेवन करते हैं वे सदैव परमानंद सर्वोच्च शुभ स्थिति में है इस के बारे में एक वैष्णव कवि भी कहे की mm. तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नमोरा मोर वैष्णव पौराम mm. तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विष्ण गो गोविंद कृष्ण कुपिना सदैव वैष्णव हृदय में विश्राम करते विराजमान होते तो भगवान अंतर्यामी है सब प्राणियों सब जीवों के हृदय में विराजमान होते हैं लेकिन गोविंद का प्रखट होते हैं शुद्ध वैष्णव के शुद्ध हृदय पर और इसलिए विशेष का वैष्णव के हृदय में भगवान उपस्थिति होती है और गोविंद कहे न भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वैष्णव प्राण है वैष्णव का प्राण है विष्णु और विष्णु का प्राण है वैष्णव साधव हृदय माहुन हृदय तो हंग मरण्य थे न जानती नाहं हंग थे भ्यो मनागति श्री कृष्ण कहते हैं कि वैष्णव वैष्णवगण सदैव मेरे हृदय में है और मैं वैष्णव के हृदय में हूं क्योंकि वैष्णव वैष्णवगण मुझ के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं और मैं भी वैष्णव के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ तो ऐसा घनिष्ठ प्रेम संबंध होते हैं वैष्णव और कृष्णा के बीच में तो अगर हम शुद्ध वैष्णवों से कैसे हो पूछते हैं तो इसमें संशय हो सकते है कि गरीब वैष्णव तो ठीक नहीं है उसकी उसका कुछ अशुभ होते हैं तो शुद्ध वैष्णवों से कैसे हो पूछना तो उसमें थोड़ा अपमान होते हैं तो इसलिए बंगाली वैष्णव समाज में जब एक वैष्णव दूसरा वैष्णव से मिलते हैं तो कैसे हो ऐसे नहीं बोलते हैं आपने की भजन श्री बाबे इस प्रकार पूछते हैं मतलब कैसे हो नहीं है लेकिन आशा है आप भजन भगवत भजन में कुशल हो मतलब आशा है कि आपका भजन में कोई अंतराय नहीं होते हैं कोई विघ्न नहीं होते हैं तो ऐसे बोलना उचित वैष्णव के लिए लेकिन उससे और भी अच्छा है जब शुद्ध वैष्णव से मिलने हैं तो दंडवत प्रणाम करना वैष्णव चरण पर वंशा खुरुअ कृपा सिंधु भी एवचा पति पावन भ्यो वैष्णव्यो नमो नमः इस प्रकार हम शुद्ध वैष्णव के चरण थमलों पर हम स्तुति करते हैं कि वंश खथुरु शुद्ध वैष्णव कल पथरू जैसे है उसका मतलब शुद्ध वैष्णव से हम सभी प्रकार के वंचित वस्तुओं को मिल, मिल सकते हैं और वंचित वस्तु क्या है श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति तो वंश कौपथ्रुप कृपासीन ध्रव्य शुद्ध वैष्णवगण कृपा सिंधु जैसे भगवान श्री कृष्ण कृपा सिंधु है हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गुपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते एक साधारण तथा सुंदर प्रणाम मंत्र भगवान श्री कृष्ण के लिए तो श्री कृष्ण करुणा सिंधु है कृपा सिंधु है इस भौतिक संसार में वैष्णवगण भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है तो भगवान श्री कृष्ण कृपा सिंधु है और इनके प्रतिनिधिगण वैष्णवगण वे भी कृपा सिंधु होते हैं तो इसलिए हम कृपा सिंधु भी अवेशतिम पावन भी भगवान पति पावन है और वैष्णवगण जो भगवान श्री कृष्ण के दूतों है वे भी पति टानम मतलब शुद्ध वैष्णव का दर्शन करने से इनके वाणी सुनने से इनके उपदेश हृदय में ग्रहण करने से हमारा पतित कंगाल जीवन शुद्ध हो सकते इसलिए वैष्णवगण पथितानम पाप नहीं जो वैष्णवे भी हो नमो नम तो इस प्रकार से वैष्णव प्रणाम करना है और ऐसे वैष्णव को स्वागत देना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि हम वैष्णवगण को स्वागत नहीं देते हैं लेकिन यथोचित होना चाहिए मतलब अगर हम एक ज्येष्ठ वैष्णव से मिलते हैं तो इनके चरणों पर धन्यवाद प्रणाम करना चाहिए और इनके चरण स्पर्श करना चाहिए यही वैष्णव प्रणाम मंत्र करने से लेकिन कैसे हो कैसे हो ऐसे बहुत ठीक नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि शुद्ध वैष्णव भगवान श्री कृष्ण के चरण छाया में है तो भगवान श्री कृष्ण की रक्षा में है तो इसलिए कैसे हो बवना उचित नहीं है हम जानते हैं कि शुद्ध वैष्णव तो सभी प्रकार के सद्गुण विभूषित होते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे क्योंकि शुद्ध वैष्णव सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं स्मार्थव्य सततन विष्णु विस्मार्तव्य न शुद्ध वैष्णव सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं और कभी भी भगवान श्री कृष्ण को भूख नहीं करते हैं तो इसलिए शुद्ध वैष्णव शुद्ध वैष्णव क्यों ऐसे बोलते हैं क्यों क्योंकि शुद्ध वैष्णव का चित्र सदैव शुद्ध होते हैं और इसलिए शुद्ध वैष्णव का जीवन में की स्थिति में कोई अशुभ नहीं हो सकते शुद्ध वैष्णव खुद के बारे में सोचते कि मैं अशुद्ध हूं मैं कृष्ण से बहुत दूर है तो so ये वैष्णव की शुद्ध भावना है कि मैं प्रतीत हूं लेकिन वास्तव में शुद्ध वैष्णव शुद्ध होते हैं क्योंकि और हम शुद्ध भगवान श्री कृष्ण का स्मरण सदैव करते हैं तो इसलिए ये वैष्णव मर्यादा है आचरण तो हम वैष्णव गण को कैसे हो कैसे हो नहीं बोलते हैं हम ऐसे बोल सकते हैं कि आशा है आपका भगवत भजन में कोई विघ्न नहीं होते हैं आशा है आपका भजन पूजा सब कुछ चौथे तो ऐसे बोल सकते हैं और जब शुद्ध वैष्णव को मिलने है तो खुद को अर्पण करना चाहिए कि हे वैष्णव ठाकुर मैं आपका सेवक हूं तो जरा सा मुझको आपकी सेवा में लगाइए ऐसा तो ही संबंध होना चाहिए तो वैष्णव समाज में वो व्यवहार जो होते हैं वो साधारण समाज जैसे ही नहीं है तो एक वैष्णव दूसरा वैष्णव को आशीर्वाद नहीं देते हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए लेकिन एक वैष्णव दूसरा वैष्णव को शुभेच्छा कहते हैं कि आशा है आपका भगवत भजन प्रतिदिन और खुशाव और रासमय बन जाएगा तो यही ही सूक्ष्म वैष्णव व्यवहार हम जानते हैं कि शुद्ध वैष्णवों की स्थिति हमारा स्थिति हमारी स्थिति से बहुत ऊपर है वे महान व्यक्ति हैं। तो हमारे बीच में उपस्थित होते हैं तो हम जैसे खाते हैं पीते हैं इधर उधर से जाते हैं लेकिन बीमारी भी, भी हो सकते और सोते हैं लेकिन शुद्ध वैष्णवों की स्थिति सदैव कृष्ण प्रेममय है इसलिए शुद्ध वैष्णवों के चरणों पर हम सिर्फ ऐसे प्रणाम करते हैं वंशा खुरुभ्य कृपा सिंधु पतितान पावन भ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः और हम सदैव शुद्ध वैष्णवों का आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर शुद्ध वैष्णव हमको आशीर्वाद देंगे तो वो आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद जैसे समान होते या श्री कृष्ण का स्वयं का आशीर्वाद से और मूल्यवान है क्योंकि अगर एक जन शुद्ध वैष्णव हमको आशीष देते हैं तो श्री कृष्ण वो आशीर्वाद स्वीकार करते का मेरा भक्त दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद दिया ठीक है तो मैं पूरा आशीर्वाद देते हूँ ऐसे भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं तो यही वैष्णव व्यवहार है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे राम राम राम हरे हरे